C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पहेली पर आधारित कारेक्रम आओ क्विज करें भाग एक <laughs> बच्चो बच्चो अब एक पहेली हो जाए ठीक है पहेली हो जाए yes. Hmm? Yes. Yes. आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं Are you ready? Yes. Yes. Yes. yes दो हाथों से चलती हूँ चलती हूं चक्कर गोल लगाती हूं चक्कर गोल लगाती हूं एक-एक पल का समय बताती एक-एक पल का समय बताती बोलो क्या कहलाती हूं ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा तो मैं फिर से दोहराता हूं दो हाथों से चलती हूं दो हाथों से चलती हूं चक्कर गोल लगाती हूं बोल लगाती हूं एक-एक पल का समय बताती एक-एक पल का समय बताती बोलो क्या कहलाती हूं घड़ी घड़ी वाकई घड़ी यस यस पक्का पक्का येस। बिल्कुल ठीक जोरदार तालियां आओ क्विज करें आज की पहेली घड़ी पर आधारित थी कलाकार बाबला कोचर और बच्चे ध्वनिंकन बटिलंग लिंगडू और अमिताभ भट्ट्टी आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी